श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग मथुरानाथ विश्वास श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग ग्रंथ में मथुरानाथ का चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णित हुआ है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो लोग श्री रामकृष्ण के जीवन वेद का अनुशीलन करना चाहते हैं उनके लिए इन भक्त प्रवर का परिचय जानना अत्यंत आवश्यक है हमलीला प्रसंग के आधार पर ही इनके संक्षिप्त जीवनी संकलित करने को अग्रसर हुए हैं। साधना काल में एक बार ठाकुर के मन में के प्रति प्रार्थना प्रकट हुई थी माँ मुझे शुष्क साधु न बनाना मुझे रस के भीतर रखना मथुरानाथ के साथ ठाकुर का जो अभूतपूर्व संबंध स्थापित हुआ था वह इसी प्रार्थना का फल था क्योंकि इस प्रार्थना के उत्तर में जगदम्बा ने ठाकुर को दिखाया कि उनकी देह रक्षा आदि के प्रयोजन से उनके साथ चार भी भेजे गए हैं और मथुरा नाथ ही उनमें से प्रथम तथा प्रमुख है इनके बीच बड़ा ही मधुर तथा अद्भुत संबंध था पूज्य पाद लीला प्रसंगकार ने दिखाया है कि मथुर एक और जहां ठाकुर की दैवी शक्ति के ऊपर निर्भर रहते थे वहीं दूसरी ओर वे ठाकुर को एक अवोध बालक के समान जानकर सर्वदा उनकी रक्षा तथा देखरेख में तत्पर रहते थे संक्षेप में कहा जाए तो मथुर ठाकुर को अपने इहलोक तथा परलोक के संबल एवं गति रूप में मानते हुए उन पर दृढ़ विश्वास रखते थे तथा ठाकुर की भी मथुर के प्रति असीम कृपा थी स्वाधीन तो चेता ठाकुर मथुर के किसी किसी व्यवहार पर कभी कभी नाराज अवश्य होते परन्तु शीघ्र ही उसे भूलकर कर पुनः उनके सारे अनुरोधों को स्वीकार करते हुए उनके अहलौकिक तथा पारलौकिक कल्याण का प्रयास करते वस्तुतः इनके बीच का संबंध अलौकिक अति प्रेमपूर्ण एवं अविच्छेद्य था वह दैवनिर्दिष्ट ही था इसी कारण दक्षिणेश्वर मंदिर की प्रतिष्ठा के कुछ सप्ताह बाद ही ठाकुर के कोमल प्रकृति धर्मनिष्ठा तथा अल्प आयु ने बाबू को आकृष्ट कर लिया था मथुर बाबू रानी रासमणी की तीसरी कन्या करुणा मई से विवाह करके रानी के यहाँ घर जमाई के रूप में निवास करते थे कुछ समय बाद ही करुणामयी अपने यह इकलौते पुत्र भोपाल को छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। तब रानी ने अपने इस योग्य जामाता को परिवार के साथ रखने के साथ रखने लिए उन्होंने अपनी छोटी कन्या जगदम्बा को अर्पित कर दिया तदुपरांत रानी के पति श्रीयुद राजचंद्रदास का देहावसान हो जाने पर रानी को जमींदारी आदि का कार्य चलाने में मथुर बाबू उनके दाहिने हाथ के समान हो गए परंतु वर्तमान लेख में हम मथुर बाबू के सांसारिक अभ्युदय की ओर ध्यान न देकर विशेषतः उनके धर्म जीवन का ही विचार करेंगे मथुर बाबू श्री कृष्ण का जितना ही निरीक्षण करते थे उतना ही उनके ओर आकृष्ट होते जाते थे एक दिन श्री कृष्ण की बनाई हुई एक सुंदर शिव मूर्ति को देख वे आश्चर्यचकित हो गए उन्होंने उसे ले जाकर रानी को दिखाया तब से उनके मन में यह संकल्प उठने लगा कि शाम श्री रामकृष्ण को देव पूजा के कार्य में लगाना चाहिए इस प्रकार मथुर के ही आग्रह पर श्री रामकृष्ण ने भवतारिणी की पुजारी का पद स्वीकार कर लिया इसके पश्चात वे किस प्रकार राधा गोविंद के मंदिर में पूजक हुए इसका हम रासमढ़ी अध्याय में वर्णन करेंगे विवाह के पश्चात पूर्ण यौवन को प्राप्त हुए ठाकुर दक्षिणेश्वर लौट कर जिस प्रकार घर के बारे में सब कुछ भूलकर कर दिव्योन्मा के भाव साधना में डूब गए उसे देखकर भी मथुर बाबू मुक्त हुए ऐसी आध्यात्मिक व्याकुलता का मर्म समझने में अक्षम कर्मचारियों ने अवश्य ही शिकायत की छोटे भट्टाचार्य ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है माँ की पूजा भोग राग आदि कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा अनाचार करने पर माँ क्या कभी पूजा भोग ग्रहण करती है यह सुनकर भी विचलित नहीं हुए। सत्य स्थिति जानने के लिए उन्होंने एक दिन आकर ओट से ठाकुर की भाव विवलता देखी जाते समय वे आज्ञा दे गए छोटे भट्टाचार जैसे चाहे भी जैसे भी चाहे कुछ भी क्यों न करे तुम लोग उसमें बाधा न डालना पहले मुझे बताना फिर मैं जैसा कहूंगा वैसा करना इसके बाद भी कुछ दिन तक ठाकुर पूजा करते रहे बाद में अपने भावावे को वैधि भक्ति की सीमा से बद्ध रख पाने में असमर्थ हो उन्होंने एक दिन अपने भांजे हृदय को पूजा के आसन पर बैठाते हुए मथुरबाबू से कहा आज से हृदय पूजा करेगा मां कहती है कि वे मेरी पूजा की तरह हृदय की पूजा भी समान रूप से स्वीकार करेंगे विश्वासी मथुर ने श्री रामकृष्ण की को देवादेश मानकर ग्रहण किया और उनको साधना आदि के लिए इस प्रकार कर्तव्य मुक्त होते देखकर आनंदित हुए इतना ही नहीं ठाकुर की आवश्यकता का पता लगाकर मथुर बाबू ने उनके लिए मिश्री के शरबत की व्यवस्था कर दी तथा तो और भी कई तरह से वे उनके साधक जीवन में सहायक हुए परंतु जिस दिन ठाकुर ने रानी रासमणि के शरीर पर आघात किया उस दिन मथुर के मन में संदेह आया कि ठाकुर के आध्यात्मिकता के मन को नियंत्रित करने का प्रयास करने लगे परंतु तो इस विषय में मथुर को ही हार माननी पड़ी एक दिन युक्तिवादी मथुर बाबू ने कहा ईश्वर को भी नियम मानकर चलना पड़ता है उन्होंने एक बार जो नियम बना दिया है उसे रद्द करने की उनमें भी क्षमता नहीं है इस पर श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया या तुम कैसी बात कह रहे हो जिसका नियम है इच्छा करने पर वह उसे उसी समय रद्द भी कर सकता है या फिर उसकी जगह पर एक दूसरा नियम लगा सकता है मथु ने इस बात को अमान्य करते हुए कहा लाल फूल के पौधे में लाल ही फूल होते हैं सफेद फूल तो कभी नहीं होते क्योंकि उन्होंने नियम बना दिया है लाल फूल के पेड़ में वे सफेद फूल पैदा करके दिखाए तो समझो। अगले दिन सोच के लिए जाते समय ठाकुर ने देखा एक लाल गुड़हल के पौधे की एक ही डाल की दो टहनियों पर दो फूल खिले हुए है जिनमें एक लाल है और दूसरा शुभ्र सफेद तुरंत ही उस दाल को लाकर मथुर को दिखाते हुए ठाकुर ठाकुर ने ने ने कहा यह देखो मथुर मथुर भी भी स्वीकार किया हाँ बाबा मेरी हार हुई। इन सारे उपायों के के अतिरिक्त बाबू अन्य प्रकार से भी के तथा कथित रोग की चिकित्सा का प्रयास किया एक बार उनके मन में ऐसी धारणा हुई कि अखंड ब्रह्मचर्य के फल स्वरूप ही ठाकुर को मस्तिष्क विकार हुआ है अतः उनका ब्रह्मचर्य भंग करने के लिए एक दिन उन्होंने कलकत्ते के मछुआ बाजार के एक मकान में उन्हें ले जाकर गड़काओं के बीच में छोड़ दिया परंतु ठाकुर मामा कहते हुए बाही संज्ञा खो बैठे और उनकी ऐसी पवित्रता को देखकर उन नारियों का हृदय विगलित हो उठा उन लोगों ने अत्यंत भयभीत होकर उन महापुरुष से क्षमा मांगकर विदा ली मथुर बाबू धनी होने पर भी उच्च प्रकृति के थे संसाराशक्त होने पर भी भक्त थे हठी होने पर भी बुद्धिमान थे क्रोधी होने पर भी धैर्यवान तथा दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति थे ये अंग्रेजी शिक्षा से अभिज्ञ तथा तर्कवादी थे परंतु किसी के कोई बात समझा देने पर उसे समझकर भी न समझना उनके स्वभाव में नहीं था वे ईश्वर में विश्वासी एवं भक्त थे परंतु इसका यह मतलब नहीं था कि धर्म के बारे में जो कोई कुछ भी कहता आँखें मूंद बिना विचार किए ही वे उसे स्वीकार कर लेते भले हुए ठाकुर हों गुरु हो या और कोई हो इन स्वतंत्र प्रेमी व्यक्ति के धर्म विश्वास तथा भक्ति के विकास एवं परिपुष्टि का इतिहास अति है। ठाकुर के बारे में उनकी जो धारणा थी वह भी इसी मनोभाव का आश्रय लेकर चरम परिणी को प्राप्त हुई थी पहले मथुर बाबू ने उनके बारे में सोचा था कि श्री जगदम्बा की कृपा से ही उनकी वैसी उन्मत्त के समान अवस्था हुई है परन्तु बाद में धीरे धीरे वे ठाकुर को ईश्वर के रूप में भी पहचान सके थे घटना तथा कुछ अन्य भी इस विषय में सहायक सिद्ध हुई थी। एक दिन शिव मंदिर में प्रवेश करके शिव महिमना स्तोत्र का पाठ करते हुए ठाकुर पूर्णतया भाव हो गए और अंत में भाव के अतिरिक्त से स्तोपाठ में असमर्थ होकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से ऊंचे स्वर में बारंबार कहने लगे हे महादेव तुम्हारे गुणों का वर्णन मैं कैसे करूं मंदिर के कर्मचारियों ने सोचा कि छोटे भट्टाचार्य का पागलपन अब आरंभ हो गया है हो सकता है वे शिव के ऊपर ही चढ़ बैठे अतः हाथ पकड़कर हटा देना ही उचित है शोर गुल सुनकर मथुर बाबू भी वहां आ पहुंचे और ठाकुर के भाव पर मुग्ध होकर आदेश दिया जिसके सिर पर एक और सिर हो वहीं भट्टाचार्य महाशय का स्पर्श करे केवल इतना ही नहीं ठाकुर को बाद में कहीं कोई तंग न करे इसलिए उनकी बाह्य संज्ञा लौट आने तक मथुर वहीं खड़े रहे